नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप सभी जानते हैं करियरप्शन इस कार्यक्रम में हम लोग अलग अलग ट्रेड के बारे में बात करते हैं करियर के बारे में बातें करते हैं तो आज के इस एपिसोड को सजाने के लिए हमारे साथ विशेष राजन भंडारी सर है जो बी मैकेनिकल है और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस उनके पास है क्योंकि उन्होंने बहुत सारा काम करके अलग अलग फील्ड से एक्सपीरियंस उनके पास है और अभी रिटायर है और ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में विशेष ज्ञान स्वर में एक पर्सनल इफेक्टिवनेस प्रोग्राम में वो आए हुए हैं और उसी अंतर्गत हमारे से मुलाकात हुई है तो हमने कहा कि हमारी जो रेडियो लिसनर हैं रेडियो के माध्यम से जो बच्चे सुन रहे हैं आपको उन सभी के लिए थोड़ा सा आप अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करें और साथ ही साथ करियर से रिलेटेड जो बातें हैं वो भी थोड़ा सा बताएँ इसीलिए मैंने उनको बुलाया है तो आप सभी की तरफ से राजन भंडारी सर का बहुत बहुत स्वागत है नमस्ते मुझे बहुत खुशी आज की है उसके लिए मैं धन्यवाद जी सर स्वागत है और मैं चाहूंगा की शुरुआत में आप हमारे विद्यार्थी मित्रों को और श्रोता मित्रों के लिए अपने बारे में बताइए आप क्या करते थे और किस फील्ड से रिटायर हुए बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कंप्लीट किया इन सेवेंटी एट और उसके बाद में मैं पर्टिकुलरली गवर्नमेंट सेक्टर में थोड़ा काम किया अच्छा देन आई शिफ्टेड टू द प्राइवेट सेक्टर इन द वेरियस कंपनीज लाइक क्रॉमटन में आई वाज देयर फॉर डब्ल्यू एम आई क्रेन्स वॉज देयर गार्लिक इंजीनियर एंड द लास्ट कंपनी वॉज मुकुंद लिमिटेड वो आर इन द फील्ड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्रेन्स पर्टिकुलरली एंड दे आर ओवर एल क्रंस एंड दे वेर आल्सो इन द फील्ड ऑफ बल्क मटेरियल हैंडिंग इक्विपमेंट वेयर दे वेयर हैवे जॉइंट व्यचर विद द अमेरिकन कंपनी एंड देर आई वर्क मोर देन 25 फाइव ईयर्स एंड आई गोट रिटायर फ्रॉम दे मॉनली चलिए बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया और पर्टिकुलरली जब भी वो फील्ड में मैं वेरियस फील्ड में काम कर रहे थे तो वो टाइम में वेरियस डिपार्टमेंट्स में मुझे काम करने का बहुत मौका मिला था. जैसा प्लानिंग है डिजाइन है वेंडर डेवलपमेंट है देन आफ्टर ऑल द लास्ट आई वॉज जॉइन वाज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अच्छा अच्छा अच्छा सर मैं चाहूँगा कि आप अपने परिवार के बारे में भी बताइए कौन कौन है आपके साथ मेरे परिवार में पर्टिकुलरली मेरे माय वाइफ एंड मेरे दो बच्चे हैं दोनों भी इंजीनियर एक सिविल इंजीनियर है एक कंप्यूटर इंजीनियरिंग कम्प्लीट करके प्रेजेंटली इज इन जर्मनी चलिए बहुत ही अच्छी बात है और मैं चाहूँगा कि अब जैसे कि हमारे युवा साथी आपको सुन रहे हैं दसवीं या बारहवीं कंप्लीट होने के बाद एक सवाल आता है कि व्हाट इज़ नेक्स्ट आप कैसे हम गाइड करेंगे या क्या बताएंगे कि किस फील्ड में जाना चाहिए किस तरह से अपना वो करियर बनाना चाहिए उन्हें वैसे अगर ट्वेल्थ के बाद में आज का डेट में बहुत वास्ट फील्ड आपके लिए है देर आर बेसिक इंजीनियरिंग ब्रेंचेज और where you can go for mechanical, electrical, civil, electronics, telecommunication, computer engineering. so these are the basic branches. or और ट्वेल्थ के बाद में आपको चांस for going for these uh, B.Sc, M.Sc or master's courses also. Mm -hmm. there are also good chances are there. but basically in engineering field देर बट बेसिकली इंजीनियरिंग फील्ड में मैं मेरा काम करने से आज का डेट में इवन आई टी सेक्टर इज देर तो आई सेक्टर में भी काफ़ी अच्छा चांसेस है लेकिन बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियरिंग या बेसिक इंजीनियरिंग जो रहती है से मैकेनिकल सिविल एंड इलेक्ट्रिकल ये लाइंस करने के बाद में यू कैन डू फर्दर पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज ऑल्सो इन ऑल दिस फील्ड एंड यू कैन गो हैड इवन आफ्टर ट्वेल्थ यू कैन गो डू द एंट्रेंस ऑफ द आई वेयर यू कैन हैव ए बेटर ऑप्शन और द बेटर अपॉर्चुनिटी इन द लाइफ अच्छा एक और बात पूछना चाहूँगा जैसे इंजीनियरिंग में ही जाना है तो हमें कैसे पर्टिकुलर ट्रेड के साथ जुड़ना है जैसे सिविल है मैकेनिकल है इंजीनियरिंग है या टेली है तो कैसे मैं अपने आप को ये पता कर सकूँ कि भाई मुझे सिविल में ही जाना है मुझे मैकेनिकल में ही जाना है नहीं वैसा तो बेसिकली ऐसा है कि वो तो आपका इंटरेस्ट भी फर्स्ट दूसरी चीज़ ऐसी है कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर ट्वेल्थ एंड ऑल दैट द ब्रांचिंग ऑफ़ नाउ इट इज द सिलेक्शन ऑफ ब्रांचिंग इड एट द फर्स्ट ईयर फर्स्ट ईयर ऑल्सो सो जहाँ मैं आपका आपको खुद को लगता है कि मैं ये ब्रांचिंग में जाऊँ तो वो ब्रांचिंग आप चूज कर सकते हैं लेकिन आज का फील्ड में अगर देखेंगे तो मैकेनिकल uh, रहे इलेक्ट्रिकल रहे सिविल रहे टेली कम्युनिकेशन रहे आई रहे कंप्यूटर रहे हर एक फील्ड में देर इज़ ए इंफ्रास्ट्रक्चर इज गोइंग ऑन अच्छा लेकिन जब भी आप अच्छी तरह से टॉप में अगर बाहर आते हैं इंजीनियरिंग करके mm -hmm. तो ही आपको अच्छी तरह से आगे फ्यूचर है तो एक कहावत है जैसा कि देर इज़ ऑलवेज ए स्पेस इन द टॉप बॉटम इज ऑलवेज क्राउडेड सो इफ यू हैव ए चॉइस ऑफ ए पर्टिकुलर ब्रांच ऑल्सो यू मस्ट टेक ए अपॉर्चुनिटी टू मेक यूर सेल्फेज एट द टॉप बाई फॉर गेटिंग द फ्यूचर चांसेस चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हमारे विद्यार्थी मित्रों को ये समझ में आ रहा होगा कि जब भी आप देखते हैं ऊंचाई की तरफ वहाँ पर आपके लिए जगह है लेकिन नीचे सभी जो है रश बहुत है बहुत लोग हैं वहाँ पर लेकिन इसके साथ भी आपको हमेशा ऊपर जाने का चांस है लेकिन उसके लिए आपको बस वही है कि आपको जब इंजीनियरिंग करते हैं तो अच्छे मार्क्स से आपको बाहर निकलना है ताकि आपके लिए बहुत सारे ब्रांचेस बहुत सारे दरवाजे खुले मिले तो आइए आगे बढ़ते हैं बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं राजन भंडारी सर हमारे साथ हैं और मैं चाहूंगा कि सबसे ज़्यादा जैसे आपने वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस आपने किया पहले आपने गवर्नमेंट जॉब किया फिर उसके बाद प्राइवेट सेक्टर में आप आएँ और लास्ट में आप प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में काम करते हुए रिटायर हुए हैं तो अलग अलग वेरायटी के आपको जो है एक्सपीरियंसिस हैं तो शुरुआत में आप गवर्नमेंट जॉब क्यों छोड़ा और फिर प्राइवेट में क्यों गए उसके पहले मैं एक और एक बात आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ जैसा आपको ये फील्ड में काफ़ी चांसेस है वैसा आफ्टर कम्प्लीशन ऑफ बी और बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग यू हैव ए चांसेस इन दी आर्म फोर्सेस एयरफोर्स एंड नेवी आल्सो इन नेवी के लिए तो ऐसा है इवन फॉर एयरफोर्स एंड नेवी कि आप अगर थर्ड ईयर में उनका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम रहता है उनमें अगर एपियर होंगे तो फोर्थ ईयर यू विल हैव ए फ्री ऑफ चार्ज एजुकेशन टेम एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर बी यू कैन ज्वाइन डायरेक्टली नेवी और एयरफोर्स डायरेक्टली ऑल्सो तो ये भी एक अच्छा देश सेवा के लिए आपको बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग का कोई भी ब्रांच करने के बाद में अच्छी तरह से आपको स्कोप है अच्छा mm -hmm. तो अभी जो आपने मुझे बात किया कि गवर्नमेंट जॉब क्यों छोड़ा है <laughs> तो उसमें ऐसा है कि आई वॉज वर्किंग विद इलेक्ट्रिकल सिटी बोर्ड पर्टिकुलरली मैं एक, एक देखेंगे ऐसे हमारे टाइम में जब भी 40 साल पहले ये बात है तो हमको घर में बुलाने के लिए आते है अरे बाबा चलो आ जाओ ये ये सिचुएशन था वो टाइम में तो एक चलो भाई हम लोग गवर्नमेंट में भी जॉब करके देखेंगे क्या है ठीक है गवर्नमेंट में जॉब आई एंजॉयड इंजॉयड जॉब बट जो एक आपको इंटरेस्ट मांगता है वो इंटरेस्ट मुझे वहाँ जल्दी ये नहीं हुआ इसलिए आई वेंट अगेन फ्रॉम दैट सेक्टर टू द प्राइवेट सेक्टर बट ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब ठीक नहीं है गवर्नमेंट जॉब भी अच्छा है और दूसरा एक था हमारे जमाने में गवर्नमेंट में जो रेमिनरेशन रहता था वो बहुत काफ़ी लो था लेकिन आज का डिबा आज का डेज में गवर्नमेंट रेमूनिशन इज़लो गुड देर आर गुड चाइल चांसेस टू गेट यू ऑन द टॉप देन द third is also that government field is uh, government also services mm -hmm. lot of infrastructure projects they are taking now and you have you can enjoy the government job also mm -hmm. but aur secondly private sector mein aaj ka date mein jo hai aapko agar kaam karna hai to aapko fis kaafi field hai mm -hmm. lekin wahan mein jaane ke baad mein you have to keep yourself in the competition also mm -hmm. that is important <laughs> चलिए राजन सर बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे विद्यार्थी मित्रों को भी अच्छा लग रहा है और जैसे आपने कहा कि गवर्नमेंट जॉब क्यों छोड़ा आपके 40 साल के पहले का एक्सपीरियंस आपने शेयर किया उस समय वो चीज़ें वो सिचुएशन अलग था आज सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है रात और दिन का फ़र्क है जिस तरह से गवर्नमेंट सेक्टर की बात सर ने बताया कि आज बहुत अच्छा अपने को सेलवेशन मिलता है बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ जो प्राइवेट में आप कर सकते हैं वो गवर्नमेंट जॉब में भी कर सकते हैं तो इस तरह के कई अलग अलग चीज़ें हैं जो आप बहुत ही अच्छा पैकेज मिलता है बहुत ही अच्छी चीजें भी मिलती है और नई चीजें करने के लिए आपको को किया जाएगा। आज वो सिचुएशन नहीं है सर के समय का इसलिए आप गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो वहां पर आपको एक्सेल करना है तो आइए बढ़ते हुए उसके बाद फिर जुड़ते हैं और सर से बात करते हैं ब्रह्मा कुमारीश्वर्य विश्वविद्यालय के कॉन्फ्रेंस के बारे में उनका एक्सपीरियंस क्या है वो सुनेंगे लेकिन अभी ब्रेक के बाद आप सुना है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 किलों से कह दो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 कह दो मेरा खुदा बड़ा है ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है मेरा खुदा बड़ा है है है मेरा मेरा खुदा खुदा बड़ा बड़ा मैं रविजैन आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए गुनगुनाते रहिए ओम शांति भगवान नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं राजन भंडारी सर हमारे साथ हैं और रिटायर्ड इंजीनियर हैं अलग एक्सपीरियंस उनका जो है मल्टी टैलेंट व्यक्ति हैं अलग अलग जगह पे उन्होंने अलग अलग फील्ड में अपने आप को साबित किया है तो उनके बोलने से लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस उन्होंने अपने लाइफ में किया है तो आई आप आगे बढ़ते हैं सर फिर से एक बार आपका स्वागत है और मैं चाहूँगा कि जो पर्सनल इफेक्टिव प्रोग्राम आपने अटेंड किया तीन दिन का उसमें आपने क्या यूनिकनेस आपको फील हुआ क्या एक्सपीरियंस आपने किया है थोड़ा सा अपना पर्सनल शेयरिंग ज़रूर हमारे विद्यार्थी मित्रों को बताइए बहुत अच्छा सवाल मुझे किया गया है एक्चुअली ये जो कोर्स हम लोगों ने अभी किया जो प्रजापति ब्रह्म कुमारी इसके साथ में तो मेरे हिसाब से ये मैंने एक्चुअली 40 साल पहले करता था तो मैं लाइफ में ज़्यादा ऊपर जाता था लेकिन ठीक है अभी जो हुआ जो रिटायरमेंट के बाद भी कर रहे तो ये कोर्स में हमको तीन दिन का हम लोगों का सेशन था और ये सेशन में काफ़ी एक्सपर्टीज आए थे वहाँ और जो प्रजापति ब्रह्म के साथ के जो भी और है उन्हें उन्होंने भी अच्छी तरह से हम लोगों को एक डायरेक्शन दिया कि आपको स्ट्रेस और आज का ज़माना जो है वो एवरीवेयर यू हैवे स्ट्रेस आपको काम की जगह हो इधर हो सब जगह में स्ट्रेस काफ़ी है तनाव है तो ये तनाव के दौरान आदमी ने अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करने के लिए क्या करना चाहिए ये हमने आज ये तीन दिन में हमको सीखा और ये जो डायरेक्शन हमको वहाँ दिया गया या जो फीडबैक जो हमको एडवाइस किया गया है और जो हमको एक्चुअली वहाँ में मेडिटेशंस भी जो करके लिया है उसमें रियली really हमको तो आज बहुत फ़ायदा लगा है और मेरे हिसाब से इन ओल्ड इन यंगर एज इफ़ यूल डू इट दैट इज़ अ बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू मूव ऑन द लाइफ वेरी परफेक्ट बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने बताया आशा करता हूँ हमारे विद्यार्थी मित्रों को भी अच्छा लग रहा होगा चालीस साल के बाद आपको ये चीज़ें मिला आपको मिलना चाहिए चालीस साल पहले आप सोच रहे थे लेकिन जब भी मिला ऐसा कहते हैं ना जब जागे तब सवेरा <laughs> तो हमारे जीवन में उन्नति या फिर हमें स्पेस पे या ऊपर जाने के लिए हमें पर्सनल लाइफ में हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए कभी भी टाइम मिलता है तो वो टाइम हमारे लिए गोल्डन हो जाता है तो इसीलिए जब भी मिले वहाँ पर आपको पुरुषार्थ करके आगे बढ़ना है तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं कहूँगा कि आज जैसे कि आपने सेशन अटेंड किया आपको अच्छा लग रहा है तो इसमें से कौन कौन सी एक चीज़ें कौन सी एक धारणाएँ आपको लगता है कि मुझे ये करना ही है वहाँ जाके तो कौन सी चीज़ें आप वहाँ जाके करने वाले हैं सब पर्टिकुलरली आज जो देखा हम लोगों ने जो तीन दिन का सेशन में हमको हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ने के लिए या कोई भी चीज़ जो स्पिरिचुअल है वो हमारे साथ होने के लिए पहला हमको बिलीवनेस मांगता है कि परमात्मा हमारे साथ है और ये परमात्मा का जो साथ रहना हमको ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ाएगा दूसरी एक चीज़ है कि कोई भी चीज़ में कोई भी आप जब भी फील्ड में कोई भी सर्विस में आप काम कर रहे हैं तो आपका कंसंट्रेशन जो चीज़ रहता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट और स्पिरिचुअल वे में जाने से आपका जो कंसंट्रेशन है माइंड कंसंट्रेशन पर्टिकुलर माइंड जो है उसको इतनी स्थिरता आती है कि आप जो भी चीज़ में काम करेंगे उसमें डेफिनेटली वो आपको सफलता दे देंगे इवन इन आपका फैमिली लाइफ में भी इफ यू विल फॉलो दैट सेम स्ट्रीम इन यूर फैमिली लाइफ ऑल्सो डेफिनेटली योर फैमिली लाइफ ऑल्सो विल बी जॉयफुल and a particular piece which you required in एंड ए पर्टिकुलर पीस विच यू रिक्वाड इन द लाइफ योर वर्क यू कैन है राजन सर बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि इस तरह से आप आगे जाकर इन चीज़ों को फॉलो अप करेंगे और ईश्वर यानी परमात्मा अपने साथ है ये बिलीव अगर आप कर लेते हैं इस पर विश्वास करते हैं तो आपके बहुत सारे काम आसान हो जाते हैं आप तनावमुक्त रह सकते हैं अब जाते जाते मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा कि आप अलग अलग फील्ड में काम किया अलग अलग कंपनियोंज में काम किया तो जैसे चेंज और होता है कैसे आप जैसे गवर्नमेंट से आप प्राइवेट में आए प्राइवेट में भी फिर अलग अलग फील्ड में आपने काम किया तो यहाँ ट्रांसफर करते थे अपने आप को अपने आप को अलग जगह पे ले जाते तो वह कैसे आप अपने आप को कंफर्ट रखते थे या फिर क्या मैकेनिज़्म आपको जो है चेंज करने के लिए खिंचाव करता था मैं तो पहली बार एक बोलूँगा कि जो भी मैंने कंपनी चेंज की है वो कम से कम आफ्टर सर्विस ऑफ फोर टू फाइव टू सिक्स ईयर्स जो कंपनी में आप काम कर रहे जो डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे या जो फील्ड में आप काम कर रहे हैं वो फील्ड को पूरा जानकारी के लिए आपको कम से कम वो कंपनी में फोर टू फाइव इयर्स का स्पैन निकालना ही पड़ता है और दूसरा एक चीज़ है कि जब फोर टू फाइव इयर्स का स्पैन जब आप निकालते हैं तो आपका ग्रोथ कितना हुआ है वो आपको देखना चाहिए अगर आपका ग्रोथ अच्छा है उधर तो यू कैन स्टिक अप टू दैट कंपनी ऑल्सो देर आर लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स विद मी वेयर दी मैन एज जॉइन एज ए ट्रेनिंग इंजीनियर and became the vice president of the company as a retired main ye nahi bolna chahta lekin mujhe aisa hua jab bhi maine government sector choda ya private sector jo bhi chhode pehle do company to mujhe chhodni padi kyunki wahan mein strike ho gaye company got locked out lekin ek tha ki jo company mein mai pehle kaam karta hu us company mein mere public relations acche the to so kya hota hai ki aapka jo contacts hai wo contacts banne se you can have a good oppor और मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिलती गई और पर्टिकुलर आपका ग्रोथ अगर आपको मांगता है तो आपको चेंज तो चाहिए ही है परिवर्तन जो हमने ये हमारे कोर्स में भी तीन दिन का जो कोर्स था उसमें परिवर्तन तो आदमी को चाहिए और परिवर्तन से डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होता ही है लेकिन परिवर्तन करने के टाइम में आपने जो पहला कंपनी में जो काम किया क्योंकि जब भी दूसरा कंपनी आप स्विच ऑफ होते हैं तो आपको पहला क्वेश्चन करते हैं वो आप कौन सा फील्ड में थे और वहाँ क्या काम करें तो आपको वो जज कर रहते हैं और वो जज करना अगर आप अच्छी तरह से काम किए तो डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस इन द नेक्स्ट एप ऑल बट परिवर्तन से जरूर फ़ायदा होता है या हम लोगों ने आज का और परिवर्तन ही आपके पाथ है यह हमको डेफिनेटली लगता है <laughs> ऐसा कहते हैं परिवर्तन संसार का नियम है तो हम सभी को उस अनुसार हर समय जो है जैसा समय और जैसा नीड है उन चीज़ों को हमें करना चाहिए बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया आशा करता हूँ हमारे विद्यार्थी मित्रों को भी अच्छा लग रहा होगा कि किस तरह से हमें जो है एक एक्सपीरियंस लेने के लिए भी हमें एक अवधि का क्या कहते हैं एक समय लगता है स्पैन जिसको सर ने कहा कि पाँच से छः साल तक का आपका स्पैन होता है उसमें आप अच्छी तरह से अपना एक्सपीरियंस कर लेते हो और जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो उनको कुछ दे भी पाते हो उसके बाद फिर आप कहीं भी जाते हो तो आपका ग्रोथ नेचुरली बढ़ता है और आपको नए अपॉर्चुनिटीज अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं और नया एक टास्क मिलता है जिसे आपको कंप्लीट करके अपने आप को साबित करना होता है तो चलिए बहुत ही अच्छी बातें और जाते जाते मैं कहूँगा राजन सर हमारे सभी विद्यार्थी मित्रों को अपने करियर के लिए अच्छा बनने के लिए कौन से वैल्यूज़ अपने अंदर होना चाहिए जिससे वो हमेशा ही किसी भी सिचुएशन में अपने आप को ठीक रख सकें फर्स्ट थिंग इज इम्पोर्टेंट आप हमेशा जो भी चीज़ करते हैं वो सिंसियरली करना चीज़ को mm -hmm. दूसरा ट्राई टू गिव द रिस्पेक्ट वेन यू आर वर्किंग ऑन द शॉप लेवल और यून वेन यू आर वर्किंग इन यूर फेवरिटी ट्राई टू गिव रिस्पेक्ट टू अवर योर टॉप्स आल्सो बट एट द सेम टाइम द पर्सन इज़ वर्किंग एट द बॉटम यू हैव टू गिव द रिस्पेक्ट टू ह्यूम यू शुड भी पंक्चुअल इन टाइम डिसिप्लिन एंड एवरीथिंग मुझे एक चीज़ आपसे कहना चाहता हूँ mm -hmm. कि लास्ट जो मेरा जॉब था वो कंपनी में आई वाज़ वर्किंग फॉर 22 इयर्स ईयर्स एंड वाई वाज़ वर्किंग विद द फॉरेन बॉसेस ऑल्सो अंडर द फॉरेन बॉसेस और एक चीज़ मैं वो लोगों से एक सीखी है mm -hmm. कि पंक्चुअल इन टाइम वर्किंग टू द शेड्यूल्स वर्किंग बाई प्लानिंग वर्किंग सिंसियरली All these matters when you are moving on your track. So all दिज if keep in the mind, I don't feel that you कीप इन द माइंड आई डोंट फील दैट यू विल लूज एनीथिंग इन द लाइफ बट यू आर ग्रोथ विल बी वेरी फास्ट बहुत ही अच्छी बात आपने है आपने बताया आशा करता हूँ हमारे विद्यार्थी मित्रों को भी अच्छा लग रहा होगा कि मैंने सर से पूछा था कि कैसे हम लोग अपने जीवन में जब भी किसी जगह पे काम करते हैं या अपना करियर में अच्छा एनहांस करने के लिए अच्छी व्यक्तित्व को प्राप्त करने के लिए और ग्रोथ करने के लिए होती है सर ने कहा सिंसियरली मना आप कोई भी काम करो सत्यता के साथ करो रेगुलर करो और टाइम पर करो उन चीज़ों को और एक लक्ष्य लेके उन चीज़ों को करते जाइए और जहाँ भी आप काम करने रहे हैं सबसे पहली बात है कि अपने से बड़ों का हमेशा रिस्पेक्ट करें और छोटों का भी करें क्योंकि रिस्पेक्ट देने से आपको रिस्पेक्ट मिलेगा गिव एंड टेक का ये सिचुएशन है जहाँ भी आप काम करेंगे तो पूरे सम्मान के साथ खुद भी सम्मानित रहेंगे दूसरों को भी सम्मान करते हुए काम करें तो ये आपके ग्रोथ में इजाफा करेगा कहीं भी हम लोग अगर सोचते हैं कि मैं ही बड़ा, तो फिर वहाँ मुश्किलें आ जाती हैं इसलिए उन चीज़ों को थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करके रखें अपने इमोशंस को और सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करें बहुत ईमानदारी से काम करें तो आपका नेचुरली कहीं भी आप जाएंगे तो आपको लोग चाहेंगे ही और आपका ग्रोथ निश्चित है आपको बहुत जल्दी सफलता मिलेगी राजिंद सर बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया थैंक यू सो मच थैंक यू चलिए श्रोता मित्रों और विद्यार्थी मित्रों आज के एपिसोड में बस इतना ही फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में तब तक आप बने रही है रेडियो के साथ सलाम नमस्ते खमा गनीसा सुनते रहो मुस्करो जहा दूर नजर दौड़ाए जहाँ बिरंगे पंछी आशा का कसंद लालाए जहां रंग बिरंगे पंछी आशा का कसंदेश सपनों में पली हंसती होली जहा शाम सुहानी ढले जहां हम भी न हो आसू भिन हो बस प्यार ही प्यार पले एक ऐसे गगन के तले सपन के ऐसे जहाँ में जहाँ प्यार ही प्यार खिला हो हम जाके वहाँ खो जाए शिकवान कोई गिला हो कहीं बैर न हो कोई वैर न हो सब मिल के यूँ चलते चले जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो बस प्यार ही प्यार पले हा चल के तुझे मैं ले के चलू एक ऐसे गगन के तले जहाँ हम भी न हो आंसू भिन्न हो बस प्यार ही प्यार पले एक ऐसे गगन के तले एक ऐसे गगन के तले एक ऐसे गगन के तले